आखिरी तीर चलाया आप सन अठारा सो सत्तावन इस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानते ही हैं उस से दो साल पहले की बात है। उस समय विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह की आग जगा जगा भड़क रही थी। किन्तु अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने में संथाल परगना और बीर भूम के निवासी संथाल लोगों ने जिस वीरता और बलिदान का परिचय दिया, वह बे मिसाल है। ये आदिवासी अंग्रेजी शासन के खिलाफ इतने भयंकर रूप से उठ खड़े हुए थे। कि अंग्रेजों ने इसकी कल्पना तक न की थी संथालों ने प्रण कर लिया था कि वे अंग्रेजों की हुकूमत अब और अधिक बर्दाश्त नहीं करेंगे वे हर हालत में आजाद होना चाहते थे आजादी आसानी से नहीं मिलती इसे पाने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है इसके लिए ये लोग जी जान से तैयार थे लेकिन लड़ने के लिए इनके पास धनुष बाण के सिवाय और था ही क्या ये लोग बहुत अच्छे तीरंदाज थे अगर ये चाहते तो घात लगाकर अंग्रेजों को अपने तीरों का निशाना बना सकते थे यह भी हो सकता था कि अंग्रेज भयभीत होकर स्वयं ही उनका इलाका छोड़ जाते किंतु इन आदिवासियों की अपनी एक विशेषता थी छिपकर वार न करना यह इनकी परंपरा के विरुद्ध था अतः इनके पास केवल एक ही रास्ता था अंग्रेजों से आमने-सामने का युद्ध हमारे ये देशवासी घने जंगलों में रहते थे स्वाद भाव से ये बड़े ही कोमल विनम्र सहनशील और धैर्यवान थे लेकिन विदेशी शासकों के अत्याचारों के विरुद्ध आवास तो उठानी ही थी, जब अंग्रेजों के जुल्म और अत्याचार बरदाश्त से बाहर हो गए, तो उनके हृदय में विद्रोह की ज्वाला धदक उठी। बात यह थी कि सन 1838 इस्वी में अंग्रेजों ने संथालों को कुछ भूमी पट्टे पर दी थी। इस भूमी के लगान के रूप में इन संथाल भाईयों को उन दिनों दो हजार रुपई की मोटी रकम रूप चुकाने पड़ती थी आजकल के हिसाब से यह रकम लाखों रुपए होगी लेकिन अंग्रेजों का पेट लगान की इतनी भारी रकम से भी जब नहीं भारा तो उन्होंने कुछ साल बाद इस रकम रकम को बढ़ा कर चवालीस हजार रुपए कर दिया तब भी अपने इन संथाल भाईयों ने उफ तक नहीं की वे अपना पेट काठ काठ कर अंग्रेजों को यह रकम भी चुकाते रहे जब उनके पास धन का प्रबंध नहीं हो पाता था तो वे लोग रिण लेने के लिए जमीदारों के दर्वाजे खटखटाते थे उन दिनों जमीदार लोग भी इतने अथिक सूध खोर होते थे कि कर्ज रिण के सो रुपेओं पर पाँच पाँच सो रुपए तक का ब्याज वसूल कर लिया करते थे जब तक अपने ये संथाल भाई उधार की रकम चुका नहीं पाते थे तब तक कर्ज के बदले इनहें जमीदारों के खेतों खलीहानों में मुफ्त में काम करना पड़ता था कभी-कभी तो ऐसा भी होता था कि कर्ज लेते थे दादा परदादा और बेगार भुगतते थे नाती पोते लेकिन आखिर ज़ुल्म सहने की भी तो कोई हद होती है पहले तो भूख और उस पर अंग्रेजों के जुल्म ये दोनों मिलकर उन्हें मारे डाल रहे थे मरना तो उन्हें था ही लेकिन उन्होंने भूख से मरने के बजाय लड़ते लड़ते शान से मरने का फैसला किया धने जंगलों वाले संथाल परगना और बीर भूम जिले में रहने वाले लगभग पचास हजार आधिवासी एक साथ उठ खड़े हुए उन्होंने इस्ट इंडिया कंपनी के कार्यालयों को चुन चुन कर जला डाला ब्रिटिश अधिकारियों को भी मौत के घाट उतार दिया गया कुछ क्रूर जमींदारों को भी मार डाला गया अब तो वे आदिवासी प्रसन्नता से नाचते हुए आजादी के गीत गाने लगे हम सब ईश्वर की संतान नहीं किसी के और गुलाम ईश्वर की संतान नहीं किसी के और गुलाम नहीं किसी के और गुलाम ब्रिटिश सेना के लिए इतने घने जंगलों में जाने का यह पहला अवसर था उन्होंने इस विद्रोह को कुचलने के लिए कई तरह के नए-नए उपाय किए एक बार तो उन्होंने 50 हाथियों को शराब पिला दी हाथी पागल हो गए इन पागल हाथियों को आदिवासियों के गांवों की ओर छोड़ दिया गया इन हाथियों ने सैकड़ों औरतों और बच्चों को अपने पैरों तले रौंद डाला संथालों को युद्ध करने का सिर्फ एक ही तरीका आता था आमने सामने का सीधा युद्ध चालाकी से युद्ध की योजनाएं बनाना और लुक छिप कर लड़ना उन्हें आता ही नहीं था वे तो चुप चाप एक समुह में इकठे होकर खड़े हो जाते और शत्रू के आने का इंतजार करते रहते जब शत्रु सामने आ जाता तो वे तीर पर तीर छोड़ने लगते शत्रु जम कर बंदूकों और तोपों से उन पर गोलियां और गोले बरसाते किन्तु गोलियों और आग से डर कर पीछे हट जाना तो मानों उनके स्वभाव में था ही नहीं। संथाल लोग अपने अपने मोर्चों पर तब तक डटे रहते। जब तक या तो ये लोग शत्रु सेना को न मार डाले या स्वयं शहीद न हो जाएं कई अंग्रेज सैनिकों ने संथालों के इस सीधे-सादे व्यवहार के बारे में दूसरों को बताया भी है इन लोक प्रचलित कहानी किस्सों के आधार पर संथाल लोगों के वीर चरित्र के बारे में बाद में इतिहासकार हंटर ने अपने इतिहास में लिखा भी है एक ब्रिटिश कप्तान ने तो यहां तक कहा है कि इस लड़ाई में शायद ही ऐसा कोई ब्रिटिश सिपाही रहा हो जिसे इन निश्चल सीधे सादे और निहत्थे संथालों से युद्ध करते हुए शर्म न महसूस हुई हो ब्रिटिश सैनिकों को यह आदेश दिया गया था कि जैसे ही उन्हें कहीं कोई गांव दिखाई दे वे अचानक उस पर धावा बोल दें जंगल इतने घने थे कि उनमें बसे गांवों को खोज पाना बड़ा कठिन काम था इसलिए आक्रमणकारी सेनाओं को यहां तरीका सुझाया गया था व्रिक्षों की चोटियों की ओर देखते रहो जब तुम ही इन में से होकर धुआ उपर उचता हुआ दिखाई दे तो समझ जाना के इन व्रिक्षों के नीचे ही कहीं कोई गाउं बसा हुआ है तोह लगाते लगाते एक दिन अंग्रेजों की फौजें एक गाउं में जा पहुंची गाववालों ने भी कि आउ देखा नताओ कि सिपाहियों पर तीर बरसाने शुरू कर दिये एक घर से तो तिर पर तीर छूटते ही चले आ रहे थे फौज के जवानों ने इस घर को चारों ओर से घेर लिया उन्होंने घर की दीवारों में छेद करके उनमें अपनी बंदूकों की नलियां सटा दी और धुआं धार गोलियां दागने लगे जब बहुत देर तक गोलीबारी हो चुकी तो फौज के कप्तान ने घोषणा की अब तुम लोग बाहर निकाल आओ और स्वयं को हमारे हवाले कर दो लेकिन भीतर से कोई आवाज नहीं आई, बस तीर पर तीर आते रहे। अंग्रेज बार बार कहते कि आत्म समर्पन कर दो, लेकिन जवाब में सिर्फ तीर ही आते। यह सिलसिला कुछ देर तक और चलता रहा। जैसे जैसे गोलियों की मार बढ़ती गई, भीतर से तीर आने भी कम होते गई। यहां तक की एक वक्त ऐसा भी आ गया, कि भीतर से केवल एक ही तीर गई। जवाब में आने लगा लेकिन यह क्या अब तो वह तीर भी आना बंद हो गया सिपाहियों ने घर का दरवाजा तोड़ डाला और घर में घुस गए भीतर पहुंचकर उन्होंने देखा कि कई लोग मरे पड़े हैं कुछ लोग कराह रहे हैं और धीरे-धीरे दम तोड़ते जा रहे हैं इन लोगों में अब सिर्फ एक बूढ़ा आदमी जिंदा बचा था वह आदमी लाशों के अंबार के बीचों-बीच आकर खड़ा हो गया यह वही आदमी था जिसने आखिरी तीर चलाया था उस आदमी की दाहिने बाजू नी हो गई थी कि अब तो वह भी मजबूर हो गया था तीर चलाता भी तो कैसे फॉच का कप्तान उस बूढ़े आदमी की ओर लभका और, और ची खुठा कि अपने आपको को हमारे हवाले कर दो लेकिन अब ही उस आदमी का दाया हाथ ही तो बेकार हुआ था, बाया तो सही सलामत था, बुढ़े आदमी ने ततकाल अपना खंजर खीच लिया, और देखते देखते फौजी कप्तान का सिर अपना खंजर खीच लिया, धार से कटकर जमीन पर आ गिरा अपने कप्तान की मौत पर फौज भड़क उठी और क्रोध के मारे उस बूढ़े पर धुआंधार गोलियां बरसाने लगी अब यह बूढ़ा आदमी भी शवों के ढेर पर गिर पड़ा संथाल लोगों की आजादी की लड़ाई अब समाप्त हो चुकी थी इस लड़ाई में 25000 लोग शहीद हुए ि जिस आदमी ने कि आखिरी तीर चलाया कि उसका नाम क्या था कि इस बारे में इतिहास मौन है कि क्या इस आदमी को हम कोई नाम नहीं दे सकते कि आखिर कोई नाम तो दिया ही जा सकता है इस आदमी का नाम हो सकता है शूरवीर वह आदमी जिसने आखिरी तीर चलाया अभी आप सुन रहे थे